भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनिषद शांक भाष्या कांड की वंश परंपरा अथ वंश पौतिमा गोपवना गोपवन पौतिमा गोपवनाद गोपवन कौशिकात्कौनिया कौंड छंडिलांडिल्य गौतमह, गौतमाच्च गौतम अग्निवेश्निवेशो गार गारघ्योम गाघ्यादारघ्यो गौतमह, गार गार गौतम सेतवाचतव सेतवा। पारास्यायनाथ पारासैयायनों गाराघ्यायनात गाराएन उद्दालकायनां उदाललकायनालकायनों जावालायना जावालानो माध्यन्दिनायनां मध्यन्दीनाय नौक सौकण का तो, सायनाथ का सायन नम सायकायनायकायन कौशि कायने कौशि कायन घृतकौशिका पाराश्यायणा पाराशर्यायण पाराश्या ध्या पारा कर्णा जातु कर्ण आसुरायणच्च यास्काच्च्चासुरायणश्रैवणीश्रीवणीरोप जनधनेप जनधनीरासुरी रा। राशुरी भारद्वाजा भारद्वाजम आत्रेयादय मांडीर्माटीर्गौतमा गौतमो गौतमाद गौतमो वास्दास्ंडिलंडिल्यशौर वास्या का काव्या काव्य हा। कुमार हिता कुमार हितलवाद गालवो विदर्भी गौंडिन्याद विदर्भी गौंडीन्यौ वसन पाद बासन पादा भ्रम पथ सौभरा पौभरो सियादनेथादिश आवास्ादूतिवाश्रो विश्वद विश्वस्वाश्रोस्वीभ्याश्नो दधीची दधी च आथर्वण दध्यम थामणों थर्ण थर्वडो, दैवादर्वाद मृतोहध्वसना मृत्यु प्राध्वसन प्राध्वसना प्राध्वंसन एकषेक विप्रचि विप्रचित्तेष्टे व्यष्टि सना सो सनातना सनातन ब्रह्मा, नमः। अब कांड सनघात शनग परवेश गोपवंश गौपवन ने पौत्यमास से पौतमास ने गोपवन से गौप वन्य कौशिक से कौशिक ने कौंड्य से कौंड्य ने सांडिल्य से सांडिल्य ने कौशिक से और गौतम से तथा गौतम ने अग्निवेश से अग्निवेश ने, ने गार्ग से गार्ग ने गार्ग से गार्ग ने गौतम से गौतम ने शैत्व से चैतव ने पराशर्य पराशर्यायण से पाराशर्याय ने गार्ग्यायन से गार्ग्याय ने उद्दालकायन से उद्दालकायन ने जाबालायन से झाबालयन ने माध्यन से माध्यन ने सौकरायण से शौकरायन डे से थे सायकायन से सायकायन ने से कौशिकायनि ने, ने घृत कौशिक से घृत कौशिक ने पाराशर्यायण से पाराशर्यायन डे परा पाराशर्य से पाराशर्य ने जातुकर्ण्य से जातुकर्ण ने असुरायण से और यास्क से आसुरायण ने त्रैव त्रैवणि से त्रैवणी ने औपचंद से औपजनधनी ने आसूरी से आसूरी ने भरद्वाज से भरद्वाज ने आत्र्य से आत्र ने मान्टी से मान्टी ने गौतम से गौतम ने गौतम से गौतम ने वास् से सांधल्न ने से ने सांडिल्य से सांडल्य ने कौसर्य काव्य से कौश ने काव्य कुमार हारित से कुमार हारित ने गालो से गालो ने विदर्भी कौंडल्य से विदर्भी कौंड ने वसन पद से वत्सन पाद ने पंथा सौरभ से पंथा सौरभ ने आंगिरस से आंगस्य आंगिरस ने आभूतिवाष्ट से आभूतिवाष्ट तो तो तो तो तो तो तो ने विश्वप्वाष्ट से विश्वरूप्वाष्ट ने अश्विनि कुमारों से अश्विनि कुमारों ने दध्यंगा थर्वण से दध्यंगा थर्वण ने अथवा देव से अथवा देव ने मृत्यु प्राध्वंस से मृत्यु प्राध्वंस ने प्रध्वंस प्रध्वंसन से प्रध्वंसन ने एकर्षि से एकर्षि ने विप्रचित्त से विप्रचित्त ने भय से भयष्टि ने सनारु से सनारु ने सनातन से सनातन ने सनक से सनक ने परमेष्ठि से परमेषि ने ब्रह्मा से यह विद्या प्राप्त की यह स्वयंभू है ब्रह्म को नमस्कार है वंश कांडश आरभ्यथा मधुकांड वंश व्याख्यानम् तो पूर्वत ब्रह्म स्वयंभू ब्रम्हणे नम ओम अथ आगे याज्ञवल्कीकांड का वंश आरंभ किया जाता है जैसा कि मधुकांड का वंश था इसकी व्याख्या तो पूर्व समझनी चाहिए ब्रह्म स्वयंभू है ब्रह्म को नमस्कार है इस वंश ये बृंदारण्यकोपनिषद्भाष्येचतु्या ष्ठ वंशब्राह्मण श्रीमद्गोविंदवत्ज्यपादिष्य परमहंस प्रज परजकाचार्य श्रीमद््शंकर बृदारण्यकोपनिषद्भाष्येचतुध्याय